गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा एक विकासवाद की मीमांसा और चूंकि हिंदू दर्शन जीवन प्रवाह को नित्य मानता है इसलिए वह कहता है कि इस जीवन प्रवाह की गति वर्तुलाकार होती है एक वृत्त के संबंध में यह नहीं बत, बताया जा सकता कि उसका प्रारंभ कहां से हुआ और अंत कहां हुआ जीव विज्ञान प्रकारांतर से इसी की ओर संकेत करता है जब विकासवादी कहता है कि विकास का प्रवाह अमीबा से शुरू होकर सीधे मनुष्य तक चला आया और इसी प्रकार चलता रहेगा तो विज्ञान के दृष्टि से इस कथन में एक दोष है विज्ञान कहता है कि सरल रेखा में कोई गति नहीं होती यह विज्ञान का सिद्धांत है कि सरल रेखा को यदि अनंत दूर तक फैला दिया जाए तो वह सरल रेखा नहीं रह जाती बल्कि वृत्त का रूप ले लेती है यह तो प्रकारांतर से हिंदू विकास क्रम के सिद्धांत को ही पुष्ट करने का संकेत हुआ दूसरी बात जो युक्ति हमारे समक्ष रखती है वह यह कि विकास कहने से ही संकोच का बोध होता है यदि हम इवॉल्यूसन क्रम विकास को स्वीकार करते हैं तो हमें इन्वॉल्यूसन क्रम संकोच को भी स्वीकार करना पड़ेगा जब हम कहते हैं कि अमीबा से जीवन प्रवाह क्रम विकसित होता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि अमीबा में कुछ क्रम संकुचित हुआ है जिसका विकास विकासवादी के अनुसार होता है पर जीवशास्त्री यह नहीं बता पाते कि यह कुछ क्या है जो अमीबा में आकर संकुचित हो गया है बिना संकोच की धारणा के विकास की धारणा ही बन नहीं सकती विकास को तो स्वीकार करना पर संकोच को न स्वीकार करना अवैज्ञानिक बात है तीसरी बात जो विज्ञान कहता है वह यह कि शून्य से किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती जब जीवशास्त्री कहता है कि चेतना कॉन्शियसनेस अचानक ही विकास के क्रम में कुछ परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने पर आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो जाती है तो विज्ञान के दृष्टि से यह भी गलत है यदि चेतना पहले से जीवन क्रम में विद्यमान न हो तो वह किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकती विकास क्रम में बाद में भी कही जाकर चेतना भले ही प्रकट होती हो पर वह प्रारंभ से ही विद्यमान थी वह अप्रकट थी जिसे कुछ परिस्थितियों ने मिलकर प्रकट कर दिया मतलब यह कि परिस्थितियां हटात कोई नया तत्व कोई मौलिक तत्व बनाकर पैदा नहीं कर सकती वे केवल छिपे को निहित को अप्रकट को प्रकट कर सकती है चेतना जीवन का मौलिक तत्व है अतः वह प्रारंभ से ही विद्यमान है योनियों की संख्या आज का जीवशास्त्र कहता है कि अमेवा से लेकर मनुष्य तक लगभग 128 लाख योनियां हैं हमारे यहाँ साधारण तौर पर यह माना गया कि जीव चौरासी लाख योनियों में भटककर तब कहीं मनुष्य योनी पाता है योनियों की संख्या में इस अंतर का कारण द्विविध हो सकता है एक तो यह कि तब हमारे पास इतने सूक्ष्म यंत्र न रहे हों जितने आज विज्ञान के पास है दूसरा यह कि हम जिसे एक योनी मानते हो, उसे जीव शास्त्र एकाधिक में विभाजित करके देखता हो जिन्होंने विज्ञान की दो एक पुस्तक पढ़ ली है वे चौरासी लाख योनियों की बात को निहायत मजाक समझते हैं ऐसे लोगों को विज्ञान के आधुनिकतम अनुसंधानों का अध्ययन करना चाहिए दो एक विज्ञान की किताब पढ़ लेने से ही कोई वैज्ञानिक नहीं हो जाता जो वैज्ञानिक होना चाहता है उसे साइंटिफिक टेंपर, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना चाहिए जब सूक्ष्म अन्वीक्षण यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था तब हिंदू धर्म का यह घोषित करना कि जीव चौरासी लाख योनियों में से जाकर तब कहीं मनुष्य योनि में आता है एक अद्भुत चमत्कार है और वह भारत की प्रतिभा का सूचक है